धर्मो सनंतरों नंबर ट्वेंटी टू तीसरा प्रश्न भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं लेकिन चैतन्य को अप्रमात् को तो मानते और चैतन्य शायद परम है या क्या उसका भी निर्वाण होता है कठिन होगा समझना चैतन्य का भी निर्वाण हो जाता है क्योंकि चैतन्य की जरूरत तभी तक है जब तक तुम्हारे भीतर अचैतन्य अचेतना है जब तक घर में अंधेरा है तभी तक रोशनी की जरूरत है और जब तक भीतर बीमारी है तभी तक औषधि की जरूरत है और जब बीमारी ही चली गई तो औषधि का क्या करोगे और जब अंधेरा ही ना रहा तो रोशनी को क्या करोगे सुबह तो दिया बुझा देते हो ना जब सूरज उगाया तो दिए का क्या करोगे जब सूरज उगाया तो मसाल लेके चलोगे तो लोग पागल समझेंगे एक ऐसी घड़ी आती है आखिरी जहां चैतन्य की भी जरूरत नहीं रह जाती इतना विराट चैतन्य चारों तरफ फैला होता है कि अपने चैतन्य का क्या सवाल हुई? उसको भी डोना बोझ मालूम पड़ने लगता है होने ही को है ए दिल तकमील मोहब्बत की ऐसा से मोहब्बत भी मिटता नजर आता है प्रेम पर प्रेम की यात्रा में ऐसा पड़ाव आता है जहां प्रेम का भाव भी विलीन हो जाता है क्योंकि सभी भाव विपरीत पर निर्भर है होने ही को है यह दिल तकमील मोहब्बत की अब प्रेम की पूर्णता करीबी आती है ये यह करीबी आने लगी ये दिल प्रेम की पूर्णता ऐसा से मोहब्बत भी मिटता नजर आता है अब तो प्रेम का भाव भी मिटता हुआ नजर आ रहा है तो पूर्णता करीब आने लगी इसे समझो विपरीत के कारण आवश्यकता है क्रोध है इसलिए समझाते हैं करुणा चाहिए जब क्रोध ही ना होगा तो करुणा भी क्या चाहिए इसका यह मतलब नहीं कि तुम कठोर हो जाओगे इसका मतलब इतना ही है कि तुम इतने करुणा से एक हो जाओगे कि तुम्हें पता ही ना चलेगा कि करुणा है करुणा का पता भी कठोर लोगों को चलता है तुम रास्ते पे किसी को दान दे आते हो तो तुम कहते फिरते हो कि दान दे आए ये लोभी आदमी का लक्षण है। लोभ के कारण दान का पता चला अगर लोभ बिल्कुल मिट गया हो तो देने का पता कैसे चलेगा दे दोगे ऐसे ही जैसे श्वास बाहर आती भीतर जाती किसको पता चलता हां कभी कभी पता चलता है श्वास का श्वास की कोई बीमारी हो जाए तो पता चलता है नहीं तो श्वास का कहीं पता चलता है। चलती रहती आती जाती रहती स्वास्थ्य का कोई पता नहीं चलता बीमारी का ही पता चलता है तुम्हें प्रेम का पता चलता है क्योंकि तुम्हारे भीतर घृणा अभी भी मौजूद है जब घृणा बिल्कुल मिट जाएगी तुम क्या किसी से कह सकोगी कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं? कैसे कहोगे तुम प्रेम रूप हो गए हो गये। कौन कहेगा मैं प्रेम करता हूं कौन अलग होकर कहेगा कि मैं प्रेम करता हूं प्रेम करने के लिए भी घृणा करने की क्षमता चाहिए प्रेम करता हूं ऐसा पता चलने के लिए घृणा शेष चाहिए जब घृणा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है तो प्रेम कैसा इधर घृणा गई प्रेम का भाव भी गया इसका यह मतलब नहीं कि प्रेम नहीं बचता प्रेम ही प्रेम बचता है लेकिन बोध कैसे हो जब तक भीतर मूर्छा है तब तक चेतना भी पता चलती है जब मूर्छा बिल्कुल चली जाती चेतना की पता नहीं चलता पता किसको चले कैसे चले पता चलने के लिए विपरीत की मौजूदगी चाहिए तुम बाहर हो जेलखाने के तुम्हें पता चलता है जेल के बाहर होने का कुछ पता नहीं चलता एक दफा जेल हो के आओ तब जेल से छूटोगे राह पर आके खड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा स्वतंत्रता का राह से हजारों लोग निकल रहे हैं उनमें से किसी को पता नहीं चलता तुम अगर उनसे कहोगे नाचो मुक्त हो तुम जेल के बाहर वो कहेंगे, हो कहेंगे पागल हो गए दफ्तर जा रहे घर जा रहे हैं नाचे किस लिए तुमको लगता है नाचें? तुम जेल में थे जंजीरों ने तुम्हें स्वतंत्रता का बोध दिया लेकिन कितनी देर ये याद रहेगी एक आध दिन दो दिन चार दिन दस दिन जिस जैसे स्वतंत्रता स्वीकार हो जाएगी वैसे वैसे बोध खो जाएगा सिर का पता चलता है जब सिर में दर्द होता है जब सिर में दर्द नहीं होता सिर का पता नहीं चलता जिसको सिर में दर्द कभी हुआ ही नहीं है उसे सिर का पता ही नहीं शांति का पता चलता है क्योंकि अशांति है विश्राम का पता चलता है क्योंकि थकान है, प्रकाश का पता चलता है क्योंकि अंधकार है जीवन का पता चलता है क्योंकि मौत है जिन्होंने अमृत जीवन को जाना उनको धीरे दीर धीरे जीवन का पता भी नहीं चलता जहां मृत्यु नहीं है वहां जीवन का पता कैसे चले होने ही को है ए दिल तकमील मोहब्बत की ऐसा से मोहब्बत भी मिटता नजर आता है आज इतना है